ये सवाल सुनकर नितेश चौंक पड़ा उसकी जुबान रुक गई चेहरे पर पसीने भी आने शुरू हो गए, लगभग तीन चार सेकंड तक चुप रहने के बाद उसने कहा हाँ विक्रांत के दिमाग में हरी लाइट जल उठी यानी कि नितेश सच बोल रहा था हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे साथ में खेले थे हमारा घर बगल में ही था नहीं, नहीं ये सब नहीं चाहिए बस हाँ या ना में जवाब दो डिटेल नहीं चाहिए कुछ मुझे विक्रांत ने नीतिश को बीच में ही टोकते हुए कहा नीतीश की हालत खराब होनी शुरू हो गई थी वहां मौजूद नैना को थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन विक्रांत के इंटेरोगेट करने का तरीका उसे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। भले ही नैना को रमेश के बारे में कुछ भी पता नहीं था फिर भी उसे अंदाजा लग गया था कि विक्रांत कुछ इम्पोर्टेंट इंटेरोगेशन कर रहा है वो बड़े ध्यान से विक्रांत के सवाल और नितेश के जवाब को सुनने लग गई थी विक्रांत ने अगला सवाल किया तुम अनिता सावरकर को जानते हो नितेश का होश उड़ गया काफी हैरान सा दिख रहा था वो कुछ पल सोचते रहने के बाद उसने कहा, नहीं तुरंत ही विक्रांत के दिमाग में लाल रंग की लाइट लाइटी विक्रांत को नीतिश झूठ बोल रहा है लेकिन उसने बिना कुछ ही नितेश से अगला सवाल पूछ लिया क्या तुम रमेश सावरकर मर्डर केस के बारे में जानते हो नीतीश की हालत खराब होगी वो चुप होकर बैठा रहा उसके मुंह ऐसी कुछ जवाब ही नहीं निकल रहा था जवाब दो जवाब जल्दी करो विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा फिर से विक्रांत के दिमाग में लाल रंग की लाइट जल उठी अब विक्रांत का दिमाग चलना शुरू हो चुका था उसे अच्छे से पता था कि नितेश उससे झूठ बोल रहा था विक्रांत ने अब जोर से चिल्लाते हुए जल उठी और साथ में बजर का तेज साउंड भी विक्रांत के दिमाग में गूंज उठा और शिठ ये क्या विक्रांत का सिर चक्रा उठा उसे उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी वो रमेश सावरकर के कातिल तक पहुंच जाएगा उसे तो लगा था कि नीतिश के जरिए उसे इस केस से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट सबूत मिलेंगे लेकिन इतनी जल्दी उसकी मुलाकात रमेश सावरकर के कतिल ऐसी हो जाएगी ये तो उसने सोचा ही नहीं था 10 साल पहले रमेश सावरकर की हत्या करने वाला कतिल आज विक्रांत के आगे बैठा हुआ था विक्रांत को एहसास हुआ कि लाइट डिटेक्टर का टाइम लिमिट तेजी ऐसी खत्म हो रहा है इसलिए उसने तुरंत ही अपना ध्यान फिर से इन्वेस्टिगेशन आरोप केंद्रित किया उसने आगे नितेश से पूछा नितेश जिस दिन तुमने रमेश सावरकर की हत्या की थी उस दिन काफी बारिश हो रही थी नहीं सर आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मुझे नहीं पता कुछ भी अभी भी विक्रांत के दिमाग में लाल रंग की लाइट जल रही थी वाल तू बकवास मत करो बस जितना पूछ रहा हूँ उतने का जवाब दो विक्रांत ने कहा क्या तुम्हारा अनिता सावरकर के साथ कोई अफेयर रहा था क्या नीतिश ने चौंकते हुए ऐसा लग रहा था की वो अब विक्रांत के साथ कोऑपरेट करने के मोड में नहीं था वो इस सवाल का जवाब देने में आनाकानी कर रहा था तभी विक्रांत ने झपट कर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे पकड़कर टेबल की तरफ खींच लिया उसे ऐसा करते देख वहाँ मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी विक्रांत को रोकने के लिए आगे बढ़ गए लेकिन तभी अचानक से वहाँ नैना अंदर पहुंच गई उसे देखकर ही विक्रांत को लगा की ये अब काम में रोड़ा डालेगी लेकिन नैना ने वहाँ खड़े दूसरे पुलिस ऑफिसर को यहाँ से बाहर जाने का इशारा कर दिया नैना का इशारा पाते ही वो यहाँ से बाहर निकल गए अब इंटेरोगेशन रूम में सिर्फ नैना विक्रांत और नितेश ही मौजूद थे नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा डोंट वरी विक्रांत यहां सीसीटीवी कैमरे नहीं काम कर रहे हैं सर प्लीज प्लीज मैं सब बता रहा हूँ नितेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा उसे लगा कि अब विक्रांत उस पर अटैक करने वाला है विक्रांत को नैना का ये व्यवहार थोड़ा अजीब लगा आखिर ये मेरी मदद क्यों कर रही है विक्रांत ने मन ही मन सोचा अच्छा तो ये मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए आई है सोच रही है कि मैं कोई गलती करूं और फिर से मुझे केस में फंसा देगी मैं कोई बेवकूफ थोड़ी ना हूं। मैं नितेश पर हाथ नहीं उठाने वाला विक्रांत ने नितेश का कॉलर छोड़ दिया और फिर चिल्लाते हुए बोला बता तेरा अनीता सावरकर के साथ चक्कर है ना नहीं नितेश ने जवाब दिया आप क्या बात कर रहे हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है लाइट डिटेक्टर की लाइट पहले हरी जली फिर बजर के साउंड के साथ लाल रंग वाली भी जल उठी यानी कि नितेश का नीता के साथ कोई अफेयर नहीं है लेकिन फिर भी उसे रमेश सावरकर के मर्डर केस के बारे में पता है मतलब कि उसने ही रमेश सावरकर का मर्डर किया था क्या वाकई ही नितेश ने रमेश सावरकर का मर्डर किया था ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को लाइट डिटेक्टर की मदद से रमेश सावरकर के कातिल को ढूंढकर विक्रांत बहुत खुश था अब ये कंफर्म हो गया था कि नितेश का अनीता सावरकर के साथ कोई अफेयर नहीं था तो इसके साथ ही ये भी कंफर्म हो गया था कि रमेश मर्डर केस में अनीता का कोई हाथ नहीं था विक्रांत चाहता भी यही था अनीता का नाम रमेश के मर्डर केस में न आए उस बिचारे ने पहले ही इतना कुछ झेला हुआ है अब उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़े सब कुछ कन्फर्म हो गया था लेकिन फिर भी विक्रांत ने आखिरी बार 100 प्रतिशत सब कुछ कन्फर्म करने के लिए नितेश से पूछा क्या अनीता सावरकर ने रमेश सावरकर को मारने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे नहीं लेकिन नितेश कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन जैसे विक्रांत के दिमाग में हरी लाइट जली उसने तुरंत ही नीतेश को रोक दिया बस बस कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अब विक्रांत काफी खुश था अनिता का इस केस से कुछ लेना देना नहीं था इस बात से विक्रांत को बड़ी तसल्ली हुई को परेशान कर रहा था अगर अनीता का नीतिश से कुछ रिलेशन नहीं है तो फिर उसके वॉलेट में अनिता की फोटो कहाँ से आई और क्यों आई फिर विक्रांत को लगा की हो सकता है कि नीतिश मन ही मन अनिता को चाहता रहा हो और लेकिन अनिता को कभी पता नहीं चला जैसा कि सुनिधि ने शक जाहिर किया था हो सकता है कि नितेश अनीता को मन ही मन प्यार करता रहा हो विक्रांत अभी भी कुछ सवाल नितेश से करना चाहता था लेकिन अब तक तकरीबन पाँच मिनट हो चुके थे और लाइट डिटेक्टर का टाइम लिमिट खत्म हो चुका था विक्रांत ने अपने टूल लिस्ट पर एक नजर डाली तो उसे पता चला की अभी उसके पास चार लाइट डिटेक्टर और मौजूद जब विक्रांत हाथ काटने वाले केस आरोप काम कर रहा था तब उसका सक्सेस रेट नब्बे प्रतिशत ऊपर रहा था और तभी उसे अदृश्य शक्ति द्वारा पांच लाइट डिटेक्टर दिए गए थे जिसमें से आज उसने एक इस्तेमाल भी कर लिया था विक्रांत लाइट डिटेक्टर के परफॉर्म से बेहद खुश था